ब फा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्र कृष्ण कि जाने शंकर शंकरचार्य केशव पादरायण सूत्र भाष्य शूद्रभाष्यतौ वंदे भगवत ईश्वर गुरुराज मूर्ति विभागिने व्योमेहाय दक्षिणा ओम शांति शांति ओं अश्याद अथादशोध्याय अर्जुन उवाचु संस से महाबाहो तत्व याग से चृषिकेश पृथ्केशवाच काम्या कर्म वो विदुर्म फल्यागम प्रहुस्यागम विचक्षण त्याज दोषवध कर्म त्याज्यं कर्म कर्मं प्राणवे यज्य परे निश्चयं निश्चय तत्र त्यागे भरतसम निश्चय शृणु त्रगे भरतसम त्यागोि पुरुष कार्यमेव संकर्तिष्रीर्जदान यज्ञोदानं कर्म पावनानि कार्यमेंत्याोदान यज्ञोदानं पावना पावनानि मनीषि कर्तव्यानि ए कर्मा संगम त्यक्त कर्तव्याति पार निश्चित मतमं संस कर्मण नोपद गोहागस्तामसर्तिहा दुख य सकता राजग न्यागफल लभे सकता कार्य य्रियजुन कार्यकर्म संगं त्यक्त सग सात्को मत कुशलं कर्म कुशले कुशले कर्म कुशलेनासजते त्यागी सविष्टो मेधाविन्न संशय नि देहृता शक्यं त्यक्त कर्माण शेषक यस्तु यस्तु च च त्रिविधं त्रिविधं कर्मनः कर्मनः यु कर्मफल्यागी सत्यागीय अश्रंथ धर्म फल्यागिना सन्यासीना क्वित्म पंचईता महाबाहो कारबोधनेचाता कारणानि कारण सांख्येता प्रोक्ता सिद्धक अधिष्ठानं तथा कर्ता च च तथा कर्ता कर्ण चृथक चेष्टा दैव श पंचमं मनो मनोधि कर्म प्रारभते नर विपरीत वा न वा केवलं केवलं कुयः कुयः पश्यति पंचईते तस्तव तत्र यस्य न यो बुद्धि लीप्यती अस््पी सीमा लोका नहंसी न निबध्यतेमान लोका नियेय पिवधा कर्मचोना ज्ञान पिज्ञाता कर्मचोना कर्म कर्म कर्म कर्म संग्रहः संग्रहः च च तेध कर्मसंग्रह संग्रह ज्ञान कर्मचर्ता गुणसख्याभूतेष् नईक्यय भक्ते भक्ते तु नाना तु विभक्तु नाना विधि सात्कृथानावान्न पृथ् विधानसु भूतेषु तज्ञानो विधिराजसम यु कृष्णवदेतुक वार्त वार्त नियतं नियतं अतत्थवल मुदातलंगग देश अफल प्रेक्षु सात्विकुना कर्म, कर्म साहंकार बहुलाया बहुलाया सम सम बहुलायादराज सहृत अयं हिंसा चौर मोहादारे कर्म यम सोच मुक्तसो नहवादी भृत्युत्म सिद्ध्योकारत्व उच्य से रागी कर्मफल प्रेप्त हिंसात्मको शुचि हर्षशोका कर्ता राजस परकर्तिषश आयुक्त प्राकृत स्तब्ध शको न उच्यते विषादी दीर्घसुत्री चर्चा कामस उचित बुद्धिभेदं धृतेश्विव्यमशेषेन पृथक्न धनंजय च च प्रवृत्च निवृत् बंध मोक्ष वेत्ती बुद्धित्विकीक्ष धर्म धर्म कार्यवत्जा बुद्धिसा पार्थराजति सत्यं वद धर्मं चर अथर्म धर्मनीति मन्यते तमसा वृता सर्वान् विपरीता पार्थका धृतिया धारयते मनींद्रिय योगेना व्यचारिण धृति सात्की य काम धृत्या धारयन धारा कांक्षी धृति पार्थराज योक विषादों मदमे नवी मुंसुर्मेधा धृति सामसी सत्यास दर्शन भी स्वास्थ्य में कर्मा पश्यम सब त्यागयुक्त ज्ञानी होता कार्य क्लेश आत्मा में है ही नहीं क्लेशादिकादर्शन होने पर भी अपने में कर्म जो देखते हैं कर्म तो का करना कार्य कैसा करता है क्योंकि कर्म कर्म में कैसे देगा नृत्या <coughs> महापित कर्मा आत्मनि पसंद जो ज्ञानी है आत्मा में कर्म नहीं देखते यह नियतम कर्म मोहात्म परि इसलिए ज्ञानी मोह से नित्य कर्म का त्याग करेंगे ऐसा नहीं बनेगा अज्ञान मोह महात्म्या नियतम की कर्म त्युम सत्यम अज्ञानी में मोह मोह के सामर्थ्य से नित्य कर्म भी त्याग किया जा सकता है न तत्विदा स्वास्थ्य कर्म दर्शन न तत्ग हेतुअभा तो मत तत्वी ज्ञानी के लिए नहीं क्योंकि स्वात्म कर्मादर्शन कर्म जब नहीं देखते तो कर्म का त्याग के लिए तो ही नहीं मोहात परित्यजेहु ज्ञानी का नहीं कथम तरी तम आत्म कर्मा अप्यता प्राप्तिभाव तत्ग संयास यदि ज्ञानी आत्मा कर्म नहीं देखते हैं तो कर्मों की प्राप्ति नहीं होने पर कर्म त्याग रूप सन्यासी कैसे होगा तरह गुणा गुणा नाम, नाम कर्म नए किंचित करसंति जैसे कर्म गुणों का कार्य शर्वेन्द्र रूप से गुना है उनका ही कर्म में कुछ नहीं करता हूँ को भी उनका त्याग है अविवेक प्राप्त नाम कर्म नाम त्याग तत्विदान उक्तम स्मरयन अप्राप्त प्रतिषेधम प्रत्याशत अभिवेक से प्राप्त कर्म है उनका त्याग तत ऐसे तत्वज्ञानी करेंगे ऐसे कहा था उत्तम स्मारेण अप्राप्त प्रतिषेधम प्रत्याषित अप्राप्त प्रतिषेध है सर्वकर्माणी मनसा सं्यसिर् तत्विध संयास प्रकार उत्तम सबकर्म का त्याग करते हैं मनस्य संस्य तत्वज्ञानिक सन्यास का इसलिए कर्म वास्तव प्राप्त नहीं अभिवेश प्राप्त कर्म है उसका त्याग करते है कर्यादि का कर्म है उसका त्याग करते है मनुष्य अपराशोधन ठीक है तत्व विधान अत्र अविचार्य के इसलिए यहाँ जो विचार चल रहा है सन्यासी त्याग के विषय में तत्व ज्ञानी क्या है यहाँ विचार करने का नहीं जो कर्म में अधिकारी है उनका कर्म क्या करना कर्मानुष्ठान करना इसके लिए विचार किया जाता है ज्ञानियों का विचार नहीं ये फलितम तस्मार्थ राष्ट्र ये अन्य अधिकृत कर्मणि अनात्मिद जो कर्म में अधिकार है अन्य तत्व तो ज्ञान से भिन्न अज्ञानी ये सम्याग संभव और मोह से त्याग जिनका संभव है काय कृष्ण भयाच शरीर के कष्ट से के भय से भी जिनका त्याग संभव है ते एवं तामस त्यागी राजंद वही त्यागी राजस तामस है जैसे करके उनकी निंदा की जाती है कर्मिणाम अनात्म ज्ञान कर्म फल त्याग अर्थम जो कर्मे में अधिकारी है अज्ञानी वो नित्य कर्म त्याग नहीं करके कर्म फल त्याग करना चाहिए जो कर्मफल त्याग करते कर्म फल त्याग की स्तुति के लिए कर्म त्यागो को राजसा तामसा कह करके निंदा की गई ठीक नहीं? ये अनात्म विदस बिद, से वे उत्तर तो संभव उनका यहाँ विचार कर्मणि कर्मणी अधिकृतान अनात्मविदान कर्म त्याग संभावना दशे कर्मणी जो अधिकारी अज्ञानी है उनको कर्म त्याग संभव है देखा तो ये शांच मुहा त्याग संभव कार्यकर्ष त्याग संभव है ऐसे कह करके उनको राजस ता, त्यागी तामस कह करके निंदा करते हैं, निंदा क्रो उपयोग था कर्म त्याग करने वाले को राजस राजसमसा ता, कह करके निंदा इसकी उपयोग का निंदा करने का प्रयोजन क्या है तो उस कर्मिणाम अनात्म ज्ञानाम कर्म फल त्याग स्तुति ना कर्म फल त्यागी की स्तुति के लिए निंदा निंदम नि प्रवर्त अभी तु तो विधेय स्तूतु निंदा करते है उसका निंदा में तात्पर्य नहीं विधेय की स्तुति करने के लिए कर्म फल त्याग उसकी स्तुति के लिए मोह से त्याग कायक स्व भय से कर्म त्याग की निंदा करते हैं किंत तो परमार्थ संन्यासी नाम प्रस्य तो मानिंदा विषय तुम इत्या जो परमार्थ सन्यासी ज्ञानी है वो तो प्रस्य है उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट इसलिए वो निंदा का विषय नहीं सर्वरंभपरितगी मौनी संतुष्ट ये नीत अनकेकेत स्थिरमतिर गुणातीत लक्षण च परमात्मसन्यासी नशिष अथवा परमात्म संयासी की तो विशेष विषय विशे कहा सर्वरंभपरितगी ज्ञान होने पर मौनी संतुष्ट कचि संतुष्ट अनकेत स्थिरम की भक्ति से कहा करके कार्य रहित तो स्थिर बुद्धि वाले गुणातृत्व तो लक्षण में कहा गया परमात्म संन्यासी को फल से कहा गया वो तो निंदा का विषय नहीं है किन्तु अत्र सिद्धि प्राप्त हो यथा इत्यादि न ज्ञान निष्ठा वक्ष्य मानो में आगे कहेंगे ज्ञान निष्ठा कहेंगे सर्वता नेह विचारेगा ज्ञानियों के विचार है हम करना नहीं क्षतीक्षति च्ञान से या पर अनिष्ठा ज्ञान की ज्ञान जो परा निष्ठा आगे कहीं कर्माधिकृता नाम एवं अत्र विवक्षित न ज्ञान अनुष्ठान उपस यहाँ जो विचार कर रहा है कर्म त्याग करना अथवा कर्म फल त्याग करना ये विचार किसके लिए कर्माधिकृता नाम कर्म में जो अधिकारी अनात्मज्ञ विवक्षा है ज्ञान अनुष्ठाओं के नहीं इस उपायकृभा में तस्मा तो ज्ञान निष्ठा संह विविता ज्ञान निष्ठा यहां ते ज्ञान निष्ठा सं विवक्षित नहीं संस श संयास्य सन्यासीना विवक्षित प्रतिभाग और संन्यास दो शब्द से प्रश्न क्या जता है संन्यास शब्द से तो कर्म संन्यास का ग्रहण होना चाहिए और ग्राह्य तथा तो, तो संसिना जो संन्यासी, संन्यासीक संन्यास करते हैं, उनका ही विवक्षित होना चाहिए भान होता है ऐसे संक्रांत से तो त्र कर्म फलत्यागत्विक्णेन काम सवादपेक्षा संन्यास उच्य न मुख्य सर्वक संयास यहाँ वस्तु तो सर्वकर्म संन्यास यहाँ मुख्य संन्यास नहीं कहा जाता है कर्म फल त्याग को ही साथिक गुणे नामसत्व अपेक्षा संन्यास जो काय सभ्य से कर्म त्याग करते हैं मोह से कर्म त्याग करते हैं और राज से कह करके कर जो कर्म फल त्याग करते है उनको सात्विक कह करके सात्विक गुणे न संन्यास शब्द से कहा तामस आदि अपेक्षा कर्मफल त्याग को संन्यास कहा गया। क्योंकि सात्विक जो अज्ञानी का एक पैसवय से त्याग करता है मोह से त्याग करता है वो त्याग राजस्व तामस है और जो कर्मफल त्याग करता है वो सात्विक करके और तामसत्व आदि अपेक्षा इसको सन्यास शब्द सिखा कर्मफल त्याग को ही संन्यास का मुख्य सर्वकर्म संन्यास यहां नहीं टीका में संन्यास शब्द मुख्य से व संन्यास से ग्रहणम गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत अन्य साथ असंभव हेतु अपराध का प्रतिषेधा इत्या संपर्य पूर्वक की शंका करता है संन्यास शब्द का अर्थ सर्व कर्म संन्यास मुख्य उसको नहीं लेकर के आपका तो कर्म फल त्याग को ही शब्द से कहा गया गौण अर्थ को लेना सर्वकर्म संस से ग्राह्य तो ग्राह्य है किंतु क्योंकि मुख्य मुख्य संयास शब्द न मुख्य सन्यास से ग्रहण करना चाहिए पूरा कुछ कहता है नियम है गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत है जहाँ गौण और मुख्य दोनों है तो दो मुख्य में कार्य का ज्ञान होता है मुख्य ग्रहण होता है मुख्य का बाद असंभव तो गौणार्थ लिया जाता है असत्य है कि मुख्यार्थ ही दिया जाता है तो मुख्य सर्वकर्म सन्यास नहीं ले करके कर्म फल के आगे रूप क्यों लेते गुण अर्थ अन्य तब असंभव यदि मुख्य कर्म सन्यास नहीं लेंगे असंभव के लिए हेतु दिया न ही देह वृता सत्यम से सतह हेतु दिया हेतु तो व्यस्थ्य हेतु व्यर्थ है, है।, है। थे थे थे थे थे। कर्म सर्वकर्म संन्यास नहीं हो सका है देहवृता त्यक्ष नहीं देहव्रता सक्यम त्यक्तु कर्म अतिशत ये हेतु दिया असंभव के लिए यह हेतु कथन का नाम व्यर्थ होगा यदि मुख्य सन्यास नहीं लेना गौण लेना है तो सर्व सर्वकर्म संन्यास तो करेंगे नहीं अपराध प्रतिशत आदि करता है पूर्वपति वास्तव में सर्वकर्म संसंभ है न ही देहवृत्ता हेतु वचना वेदी के सर्वकर्म संन्यासंभव नहीं है उसके लिए हेतु दिया जो देहदारी अज्ञान सर्वकर्म त्याग नहीं कर सकता तो सर्वकर्म संभव नहीं है ऐसे कहा गया तो सर्वकर्म संन्यास ही विवक्षा करने पर तो उसके लिए असंभव के हेतु दिया गया तो मुख्य सन्यास लेना चाहिए इसी चेष्टा का कारण पर सिद्धांत कहेगा नियदम हेतु वचनम सर्वकर्म संन्यासा संभव साधकम कर्म फल त्याग पर सिद्धांत कहता है न ही देता सकुम सर्व कर्म यशेषत हेतु दिया सर्व कर्म संसाधक संभव दीर्घ सर्वकर्म संसाधक सर्वकर्म संन्यास असंभव का साधक नहीं क्योंकि यहाँ तो कर्म फल त्याग स्थितिपरकर्म संन्यास के लिए नहीं कर्मफल त्यागुतिपरक इस विषय परिहार करता से ध्यान देना हेतुवचन से जो देहधारी कर्म त्याग नहीं कर सकता है इसे त्याग क्या हेतु दिया है कर्म फलत्याग की स्थिति के लिए संपूर्ण कर्म त्याग नहीं हो सकता है इसलिए नित्य नित्य कर्म करके फल फलत्याग करे फल त्याग की स्थिति के लिए हेतु दिया है ये दृष्टान्त ने स्पष्ट इसको ही दृष्टान्त देकर स्पष्ट करते यथावास में यथा त्यागा शांति और अनंतरम कहा गया गीता में त्याग से शांति यदि कर्म फल त्याग स्तुति रे व्याग से शांति जो कहा गया है कर्म फल त्याग की स्तुति है <coughs> ठीक है जो दृष्टान्त दिया है त्यागा शांति में त्याग को कर्मफल त्यागी की स्तुति के लिए कहा गया है स्तुति क्यों मानेगे मुख्यार्थ क्यों नहीं मानेंगे कर्म फल त्याग कर दिया तो अनंतर ही शांति मुक्ति है दृष्टान्त भी यथाशुता क्यों न स दृष्टान में जैसे कहा गया ऐसे क्यों अर्थ नहीं होगा ऐसा शंका हमसे कहते हैं वहां त्यागा शांति जो कहा गया है कहाँ कहा गया पहले अनेक साधन अनुष्ठान कहने के बाद उसमें असमर्थ है तो कर्मों फल त्याग करने के लिए कहा गया यथक तो अनेक पक्ष अनुष्ठान असत्यमंतम मंत्र अर्जुनम अज्ञम प्रति विधान अनेक पक्ष कथन करके उसमें यदि अनुष्ठान के लिए समर्थ है अनुष्ठान असत्य मतम वाला अर्जुन को ज्ञानी के प्रति कहा गया वो नहीं कर सकता है तो कर्म फल त्याग करो ये कहा गया ठीक है नहीं, नहीं फल ज्ञानम बिना मुक्ति रिजता त्याग शांतिरम केवल कर्म फल त्याग कर देने से ज्ञान के बिना मुक्ति हो जाएगी ये तो नहीं संभव ज्ञानम बिना मुक्ति रिजता और मुक्ति और ज्ञान का अधिनत साधक श्रुति स्मृति विरोधा बहुत श्रुति स्मृति प्रमाण है ये मुक्ति ज्ञान का अधिन ज्ञान से ही मुक्ति है प्रत्येक ज्ञानान न मुक्ति ज्ञानादेव ही कैबल्य ज्ञान ही मुख्य का साधन है जैसे श्रुति स्मृति बहुत है उसका विरोध हो होगा केवल कर्म फल त्याग कर देने से मोक्ष मिल जाएगा ऐसा मानेंगे तो अनेक श्रुति स्मृति विरोध अव्यष्टाइयाद अनतरमे ज्ञान साधन विधान अनाथ क्या अव्यष्टा नाम कह करके अनंतर ज्ञान का साधन के विधान क्या वो अनर्तक हो जाएगा यदि कर्मफल त्याग से ही मुख्य है तो ज्ञान साधन विधान व्यर्थ हो जाएगा अनर्थक हो जाएगी अत त्यागस्तुति अत्य दृष्टान में त्यागारन जो कहा गया कर्मफल त्याग की स्तुति जिस प्रकार दृष्टात कर्मफल त्याग स्तुति इस प्रकार दाष्टा में भी समझना दृष्टानगतम दाष्टा योजना त्याग शांतिरन योगा दृष्टि दाष्टा महिदेवता शख्यम त्यक्त कर्मशे वा भी कर्मफल्यागत दृष्टा तथाइद न ही देहवृता शक्यम त्यागत जो कहा गया नहीं देहवृत्ता शक्यम त्यक तुम कर्मशेषतः देहधारी संपूर्ण कर्म त्याग नहीं कर सकता ये कहने का अभिप्राय ये कर्म संन्यास असंभव के लिए तो नहीं अभी तो कर्म फल त्याग त्याग विधे उसकी स्तुति के लिए कर्म फल त्याग स्तुति के लिए ही वचन स्तुति बचन ठीकाने प्राग्तपक्ष अपवाद विवक्षा हेतुक्तिर मुख्याम कि सैत आशंक्य तदपवाद हेत्भा पहले जो कहा गया पक्ष उसका अपवाद विवक्षा करके सर्व सर्वकर्मसन्यास की निंदा करने के लिए नहीं ही देहृता त्य सक्यक्तु कर्मा सर हेतु कथन किया तो मुख्यार्थ क्यों नहीं रहना कर्मफल त्याग की स्तुति के लिए क्यों कहना सर्वकर्मसन्यास असंभव के लिए हेतु क्यों है तो नहीं लेंगे ये आशंक्य तदपवाद हेतु जो सर्व कर्म सर्वकर्मसन्यास का अपवाद निषेध में हेतु नहीं निषेध नहीं कर सी जो सर्वकर्मसन्यासी विहित है नर्वकर्मा मन सा संस न कार्य पक्ष से अपवाद क्यस्य जो सर्वकर्म संन्यास का सर्वकर्माणी मनुष्य समस्यास्ते सुखम्बसी नोद्वार पूर्वेदय न कार्य सर्वकर्म संस विधान किया गया न करता है न करवाता है ऐसा जो भगवान ने कहा इसी पक्ष का अपवाद कोई देखा नहीं सकता है उसका अपवाद ही निषद नहीं किया जा सकता है सर्वकर्म संन्यासंभव है भगवान विधान करते इसलिए मुख्यार्थ यहां नहीं लगा नहीं सत्य न ही देहेद का सत्यम तस्तुम कर्माणी सत्य जो कहा गया यह नहीं होगा सर्व कर्म संन्यास का अपवादक अभी तो कर्म पर हेतुअपवादिका क्योंकि ये जो है न ही देहता सक्यम त्यक्तम कर्मा ने अशेषत तो दिया है ये हेतु वचन ही सर्व कर्म संन्यास का अपवाद हो जाए इतने अन्यथा सिद्धेर उत्व ये अपवादक तभी होगा यदि उसके बिना यह सिद्ध नहीं ये तो अन्यथा सिद्ध है यह तो कर्मफल त्याग स्थिति के लिए ही चरितार्थे कर्मफल त्याग स्थिति के लिए चरितार्थ होने से अन्य सिद्ध हुआ अपवाद के बिना ही ये वचन सार्थक हुआ इसलिए हेतु वचन सर्वकर्म संन्यास विर उसका अपवाद नहीं का नहीं होगा मुख्य संन्यास अपवाद असंभव है संयास त्याग विकल्प से कसम सावकाश होता इतना अभी पूर्व कहता है जब सन्यास शब्द से मुख्य सन्यास नहीं होगा मुख्य सन्यास का अपवाद नहीं होगा तो संन्यास त्याग का विकल्प जो क्या गया वो कैसे का होगा कर्म फल त्याग ही संन्यास लेंगे तो संन्यास त्याग विकल्प का अवकाश कहाँ ऐसा संक्रमण से कहते रास्ते में तस्मात कर्मणि अधिकृतान प्रति संन्यास त्याग विकल्प जो कर्म में अधिकार अज्ञानी उन्हीं के प्रति ये संन्यास त्याग विकल्प कर्म संन्यास और कर्मफल त्याग ये विकल्प ठीक निष्ठान प्रतिविक अधिकार कसाधिकार ज्ञान निष्ठ के प्रति यह विकल्प नहीं बनेगा संन्यास त्याग विकल्प तो कृषि ज्ञान का निष्ठाओं का अधिकार कहा त्र ये तो परमादर्शन साख्या ज्ञान निष्ठाया सर्वकर्म संसलक्षणायां अच्छा इति न्य निकलारहाम को दर्शन करने वाले ज्ञान सांख्य जिनकी संख्या त्ञाननिष्ठा में ज्ञान निष्ठा तो के सर्वकर्मसन्यासलक्षणक संयास लक्षण स्व यक निथित अ ज्ञान को छोड़कर अन्य किसी में अधिकार नहीं ज्ञाने का सन्यासियों का परमार्थ सन्यासियों का इसे न से विकल्प आ रहा है इसलिए उनके लिए परमार्थ सदस्य ज्ञानी के लिए सन्यासी के लिए मुख्य सन्यासी के लिए यहाँ विकल्प नहीं यहाँ जो विकल्प संन्यास त्याग के विषय में जो ज्ञानी है उनमें जो कर्म कोई त्याग कर देते हैं काम्य कर्म त्याग करते हैं कोई नित्यनिमित्त कर्म के फल त्याग करते हैं ये त्याग संन्यास का विकल्प अज्ञानी के लिए नाम संना ज्ञाननिष्ठान साधित्व न साधे विको्य संयासी नहीं मुख्य सन्यासी ज्ञान अनुषा भूयस्व प्रदेश साधित बहुत स्थल में इका ज्ञान अनका अधिकसी अ उनको साधना करने का नहीं कहना नहीं है कि ज्ञान अनुष्ठान अधिकार है तो पहले सिद्ध हो गया तथा उपपादी तो, तो, तो मसनावीर भेदा विनाशिन नित्यम व्ययनम अजम इत्यादि के द्वारा अस्मिन सद से तृती तृतीय आदि में स्पष्ट कर दिया जो सांख्या है उनको तो ज्ञान अनुष्ठान ही अधिकार है अन्य किसान नहीं इसलिए कर्म संन्यास्या का जो विकल्प यहां चल रहा है वो तो ज्ञानियों के लिए नहीं अति तो अज्ञानियों के लिए इसकी तरह के कर्म, कर्म अब इसमें विकल्प होगा कोई त्याग संन्यास का अर्थ भेद जानना चाहता अर्जुन तो कोई कहते को कर्म दोष वाला है संख्य लोग कर्म त्याग करना चाहिए अन्य लोगों ने मन से कहा कर्म त्याग नहीं करना है मतभेद त्रु विकेदेशय सुनो टीका में, में कर्माधिकृतान प्रति विकल्प प्रवृत्ति भी उत्तर तो निर्धारण सिद्धि कर्म में जो अधिकारी है अज्ञानी उनके प्रति ये विकल्प की प्रवृत्ति होने पर भी निश्चय कैसे सिद्ध होगा तो कहतेश्चय सुनो निश्चय निशय शृणु त्रगे भरत सत्तम यागे भरत सत्तम यागो हि पुष व्याघ्रगो हि पुरुष व्याघ्रिवकीर्तिवध संर्तिय शृण त्रगे भरत सत्तम यागो हि पुष व्याघ्रिव संप्रकीर्तितः तरगे मे निशयम श्रृणु हे भरत्यागो हिव समितग के विषय में मेरा निश्चय सुनो। श्रुणु त्रिव त्यागो कहा गया तीन प्रकार सात्विका के तीन प्रकार तुम त्याग टीका मैं तमे निश्चय दर्शय आदो त्यागत्म अभांतरिधागम अपना निश्चय दिखाने के लिए पहले त्यागत अभांतर भेद करते, कहते त्याग व्याग्रह तीन प्रकार का आगे निश्चय सुनू का अवधारण सुन करके निश्चय करो मैं मामा वचना मेरे वचन से तर त्यागे त्याग संन्यास भी कलते त्याग संयास के विकल्प में यथा दर्शित भरत सप्तम भरता नाम सप्तम सप्तमे साधुतम भरता नाम श्रेष्ठ ठीक नहींग सन्यास उभयूपी प्रकृत है त्याग संन्यास दोनों ही प्रकृत दोनों का प्रकरण चल रहा है और त्याग के ऊपर विशेष सुनो त्याग से बबान विभाग केवल त्याग का ही विभाग कहते हैं तो संयास उपेक्षित हो गया संन्यासेक्षित समाप्त कहते न्याग त्याग संस विकल्पे इसे कहा गया त्यागे क्या त्याग संकल्प त्याग विकल्प में यह निश्चय सुनो त्यागो ही त्याग संयास शब्दवाच्यो युवक त्याग संन्यास शब्दवाच्य एक ही इस अभिप्राय से करते त्याग ही संबोधन, ्याघ्रष्ट ऋव कार्य त्रिप्रकार प्रकार तामसादी प्रकारी को तीन प्रकार का शास्त्री का सात्विकमस त्रविध्येमेसंभवाद कि भागवतन निश्चयन इशंक तो सात्कमस प्रकार स्वयं निश्चय निश्चय भाषा निश्चया न निश्चय किमत्र भागवते निश्चय तो भगवान का निश्चय कर लाभे इशक्यास्मा तामस त्याग संयास श्यो अत कर्मीणनात्मज धिविध संभव न परमर्शिय प्रति अर्थ दुर्ज्ञान समय ज्ञान है तामसादिभेद से त्याग संयास शब्द का वाक्य अर्थ अधिकारी कर्मी अनात्मजें का तीन प्रकार है अज्ञानी के लिए तीन प्रकार है त्याग संयास शब्द वाक्य सात्विक राजस्व से रूप से न परमार्थदर्शी परमार्थ परमार्थद्य संयासी के लिए विकल्प नहीं है यह अर्थ दुर्ज्ञान दुखे न ज्ञान निष्ठ दुर्ज्ञान तस्माद नान्य वक्त समर्थ इसके तत्नी के समर्थन समनी इसलिए मेरे सुन भगवत अन्न विभाग तत्वत निश्चय श्रोतव्यता निगम भगवान शन्य का इसे निश्चय नवा इसलिए भागवत निश्चय सेोतव्यता जे सुनना चाहिए निगमन करते नान्यो वक्त समर्थ तस्वीर निश्चय पर सुनु परमाशास्त्र् विषय पर विचय करे निश्चय का ईश्वर से ऐश्वर निश्चय तम ईश्वर की निश्चय को सुनु तुम ठीक है नहीं हो गया तुम पुरुष ओम निश्चय तमे भगवत निश्चयम विशेषत्व निर्धारय प्रश्न पूर्वक अनंतर श्लोक प्रवृति दर्शय भगवान का जो निश्चय त्याग के विषय में त्याग संयास शब्द का विशेष निर्धारण करने के लिए प्रश्न पूर्व आगे के श्रोत की प्रवृति दिखाते हैं भगवान भाष्य का कह पुनरसो निश्चय वो निश्चय क्या है यज्ञदान तप कर्म त्याज कार्यमें तत्जोदाननम तपस्व पावना मनीषिण मनीषिप्ञोदान तपस्व पावना यज्यं कार्य में त्याग नहीं करना चाहिए कहने से करना चाहिए अर्थ से आ जाता है कि न करके कहकर कार्य में करना ही चाहिए और जोड़ देते अवश्य करने के लिए न छोड़ना चाहिए किंतु अवश्य ही करना चाहिए ये यज्ञो दान तपस्या व मनुष्य नाम पावना ने पवित्र करने वाले अंतग्रहण सिद्धि के द्वारा ज्ञान जनक है इसलिए अवश्य कर्तव्य है ठीक है यज्ञादीना कर्तव्य के हेतु मह यज्ञादी करना क्यों चाहिए क्योंकि ये पावना मनुष्य में यज्ञ दान तपैति कर्म न त्याज न त्याज का कर्तव्य कार्य मतलब कर्तव्य कर अवश्य करना चाहिए न केवल अत्याज्य किंत कर्तव्यमेंग नहीं करना चाहिए नहीं अनुष्ठान करना चाहिए कार्यमें प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा में विभज्य हेतु विभजते ये प्रतिज्ञा है यज्ञ दान कार्य में तपकर्म न्याज्य प्रतिज्ञा तत्ज उसके हेतु पा, यज्ञों पावना प्रतिज्ञा का विभाग व्याख्यान करके हेतु भाग अच्छा का उत्तराधिक का व्याख्यान करके तस्त उसका यज्ञों दान तपस्व पावना पावना का शुद्धी कारने। शुद्धी कारने। तो विशुद्धि कारण आशुद्धि शुद्धिका कारणे कारण अंत शुद्धि का नाम यज्ञ मनुष्य नाम मनुष्य तो तो नाम बुद्धिमता अर्थात अनासंधि फल इच्छा रहित वाले के पावना अब फल की इच्छा से करेंगे तो शुद्धि का जाने नहीं तो फल प्राप्त तो तो तो होगा इसलिए मनुष्य नाम कह से फल अन फल में इच्छा का अभाव जनता न तपश्व पावना प्रतिज्ञा तमर्थ उपसहती प्रतिज्ञा पर तपकर्म करना चाहिए त्याग नहीं करना चाहिए उसका उपसहार करते कर् कर् संगम त्यक्त संगम त्यक्त कर्तव्याति में कर्तव्या निश्चित मत मुत उत्तम एक कर्मा संगम त्यक्त कर्तव्या निश्चित मत मु कर्मा संगम इति त्यक्त्या संग कर्तृत्न अहम कॉमी कर्तृता फल कर्मफल्छा त्यागे कर्तव्या करना चाहिए उपसारश्लोकाक्षरा व्याक उपसहश्लोक के अक्षर श्याख्याता कर्म कर तो कर कर्मा कर्म को यज्ञदान तपास यज्ञानत पावना जो पवित्र इसे कहे संगस त्यक्त संगम त्यक्त आसक्ति छोड़ करके कर्त आसक्ति छोड़ करके फला त्यक्त जिनकर्म कार्य फल उ फल त्यागर के पित्यज इति इति कर्तव्या मे मम निश्चित मत उत्तम अक्षराथमुक्त इति त्री प्रति पावन चेतु कर्तव्यानि ऐप कर्तव्यान निश्चित मत उतमी प्रतिपहार निश्चय श्रुणु मे तीन प्रति मेरा श्रुणुक् हेतु कर्माणि कर्माणी कर्तव्या ये कर्म करना चाहिए इतना मतम ये निर्शित मत उत्तम इसी प्रकार जो भगवान कहते प्रतिज्ञातर्थ तो उपसारे जो अर्थ की प्रतिज्ञा हुई थी उसका उपसार है कोई तो अपूर्वास वचन नहीं ठीक है गमक महा प्रकृतार्थ उपसार है उसमें गमक ज्ञापक कहते भाष्य में एतान्यपीती प्रकृत सन्नीकृष्टअ अर्थ का उप पत्ते है क्योंकि एतानअप करके शब्द से प्रकृत जो यज्ञ दान तक उनके लिए कहा गया सन्निकृष्टअ अर्थ है अभी शब्द से विवक्षित अर्थ दर्शे अब्द का क्या अर्थ है भाषा में सासंग से फला बंध है तब एता कर्माणी जो आशक्ति से कर्म करता है फला फल इच्छा से करते तो अभिनयूर्वक और फल की इच्छा करते हुए जो कर्म करता है ये सब कर्म तो बंध बंधु हेतव तो इतना भी कर्म नहीं ये कर्म शासंग फलार्थी का बंधु है के हेतु होने पर भी इसको करना चाहिए क्योंकि मुमुक्ष कर्तव्य नहीं मुमुक्ष करना चाहिए क्यों क्योंकि पवित्र करने वाले मुमुक्ष कर, फल इच्छा रही तो। और आसक्ति का त्याग करे कर, इसलिए मुमुक्ष करना एताने भी कर्मी ये अपनी शब्द कार्य ये सासंग फलार्थिके बंध हेतु होने पर भी मुख्यो कर्तव्या थो अन्यानी कर्मा अपेक्ष एता तो अन्य कर्म तो करना इनको भी करना ये अर्थ नहीं एतानी कर्माणी बंध हेतु सासंग से फलार्थी न होने पर भी मुमुक्ष कर्तव्या का ये जो नित्यानिमित कर्म है सांग फलार्थी का बंध हेतु होने पर भी मुख्य कर्तव्य न कि अन्य कर्म की अपेक्षा करके एता नहीं अभी इनको भी करना चाहिए अन्य कर्म करे इनको भी करे ये अर्थ तो नहीं तो अन्य कर्मानी अपेक्षा एता तो नहीं अभी ऐसा नहीं अर्थात ये बंध हेतु होने पर भी मुमुख्यो को अवश्य करना चाहिए बंदे तो कर। आपी आपी कर्म भी कर्तव्या नित्यकर्म विषयमिति मतं उपन कोई कहते एक जो कहा गया है नित्य नितिक कर्म विषय का नहीं है ये मत का कथन करते वर्णयती अन्य तो वर्णयती कथन करते नित्याम कर्म न संगम त्यक्ता फलानी चाहिए तो नोप पद्धतिमानता के लोग कहते नित्य कर्म का फल नहीं नहीं करेंगे तो प्रत्यवाह होगा अनुष्ठान अनुष्ठान फल विशेष जनक सती अनुष्ठान प्रत्यवाय जनकत्व नित्य कर्मत्व अनुष्ठान करेंगे तो फल विशेष नहीं अनुष्ठान नहीं करेंगे तो प्रत्यवाह होगा तो नित्य कर्म का फल ही नहीं जो फल ही नहीं है तो संगम त्यक्ता फलानी फल त्याग करके इनको करना चाहिए जिसका फल नहीं तो फल त्याग करके करना चाहिए ये कैसे होगा ये नहीं बनेगा नित्य कर्म के लिए लेंगे तो कर्म विषय करेंगे तो ये बनेगा नहीं मृत पद्धति संगम त्यक्ता फलानी फलानी त्यक्ता एता नहीं अनुष्ठे ये कैसे बनेगा फल सही नहीं न यदि नित्यकर्म विषय किम विषय करित्यकर्म विषय का नहीं तो किम विषय के ऐसा पूछने पर कुछ जो वर्णना करते हैं नित्य कर्म विषय नहीं है मीमांसको जो नित्य कर्म का फल नहीं मानते वो कहते वाक्यम अवतारे व्यासवृति वाक्य अवतरण कर व्याख्यान करते पूर्व एतानी अति यानी काम्या कर्माणी नित्य भी अन्ना एकतानी जो काम्य कर्म है नित्य कर्म से भिन्न है इनको भी करना चाहिए नित्य कर्म से भिन्न एता एतानी पद से काम्य कर्म लेना नित्य कर्म नहीं लेना उनका फल ही नहीं तो फलम तो कैसे कैसे बनेगा ऐसा नहीं अपनी काम्य कर्म भी जो नित्य से अन्य है अन्य निपि करम भी करना चाहिए फल इच्छा रहित होकर के आशक्ति छोड़ करके क्यों तो यज्ञ दान सो पांच नित्यान तो यज्ञ दान तब के लिए क्या करना तो अवश्य करना ही काम्य कर्म भी करना चाहिए ऐसा तो कर तो तो नहीं ता नहीं कहा काम कर्मा अभी करते काम्य कर्म भी करना चाहिए संगर संग करके ऐसा कहते हैं मेमा सालों काम्य कर्म भी करना चाहिए कर्म से अपी शब्द से नित्यान क्या करना वो तो नित्य करना ही कहते कि यज्ञ दान सपन से नित्यान ऐसे कहते हैं नित्याम अफलत्व उपेत्य युद्यम तदयमित दूस नित्याम अफलत्व अभिदन फलम यदल तर भाव फल निकर्म का फल नहीं उपेक्ष स्वीकृत मान करके जो आक्षेप किया है तदय तो ठीक नहीं दुष्टी सिद्धांति सदसत अठीक नहीं कर्मणवत्तवाद निकर्म फलवत्त न्यानमें कर्मणवित किया गया है यज्ञान तपस्थ पावना वचन में यज्ञ दान तपस्व पावनानि मनुष्य जो कहा गया अफल ठीक है किम्यागवता की निंदा की गई निन्दाईस मुख्यो उसका अनुष्ठान करेगा दूर निपर्मा बंध हेतु तो आशंकया जिहा मुक्ष काम्यु प्रसंग जो मुक्षु नित्य कर्मों को भी क्या तो करना चाहता है क्योंकि बंध हेतु तो आशंका है कर्म बंध हेतु है नित्य कर्म भी बंधक हेतु है इसी आसंका से क्या करना चाहता है तो मुमुक्ष के लिए काम्य से कहाँ प्रसंग है काम्य कर्म में कहा प्रसिद्ध दूरम कर्म इसम को अवर कर्म काम्य कर्म को अत्यंत निकृष्ट कहा गया टीका नहीं किंचमुक्ष अपेक्षित मोक्षापेक्ष विरुद्धल काम्यकर्मण नेश तस्म मुक्षुकक्षित मोक्ष में दृढ़ मुक्ष विरुद्धफल्वाद काम्यकर्मण काम्यकर्म का फलत स्वर्गपुत्र पशु आदि विरुद्धफल नेशम्यकर्म में तमुचों में मुख्य अनुष्ठान नहीं कर यज्ञ कर्म अत्रोपय तो तो कर्म बंधन परे समर्पण कर्म सेकर्म बंधहेतु कांध हेत काना बंधहेतुम निश्चित पूर्वोत्तरवाक्याकूल्यम दर्शय काम्य कर्म काम्यकर् बंधेतु ये निश्चित है इसमें पूर्व उत्तरवाक्य अकूल त्रैगुण विषय वेद नईगुण भारण नाम सोम पापा शीण पुण्य मतलोकर्म से स्वर्ग प्राप्त करेंगे मत कायंगेट दूरव्यवहृत न काम्यु ऐसा दीवद मुख्य दूर दूरव्यवहते व्यवहार केवल नहीं दूरअत्य व्यवहित है इसलिए काम्य कर्म में मुमुख्य को करना चाहे करके व्यपित नहीं बनेगा किंच पूर्व श्लोके यज्ञाद नित्य कर्म नाम प्रकृति पूर्व श्लोक में यज्ञ दान तप का नाम लिया उसका प्रकरण ही आगे एक शब्द आएगा एक सर्वनाम ही सन्निहितचक होता है सन्निहित पूर्वक का परामर्श करेगा एक शब्द ना सन्निहित वाची न हो जाएगा यज्ञ दान तप कर्म का कर। और काम्य कर्म नाम काम्याम कर्मणा व्यवहिता न नह वो काम्य नाम कर्म नाम तो व्यवहित तो है सन्निहित तो परामर्श तो का विषय शब्द सन्निहत का परामर्श होता है परामर्श बनी होगा एत शब्द का विषय नहीं काम्य कर्म न काम्य कर्मा एप्यपदेश अर्ती काम्य कर्मो का व्यपदेश कथन एता कह करके संभव नहीं इसलिए दूर व्यवहित न काम्यु एताने व्यपदेश इसलिए जो लोग कह करके कर्म काम्यकर्म भी करना चाहिए अर्थ करते हैं वो ठीक नहीं तो यज्ञ दान को नित्य कर्म के लिए ही कहा गया मित्र षण वरुण शन्नो भगवर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मा